संक्षिप्त महाभारत अश्वेधिक पर्व ब्रह्मचारी वान और सन्यासी के धर्म का वर्णन ब्रह्मा जी ने कहा महर्षियों ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले पुरुष को चाहिए कि वह अपने धर्म में तत्पर रहे विद्वान बने संपूर्ण इंद्रियों को अपने अधीन रखे मुनि व्रत का पालन करे गुरु का प्रिय और हित करने में लगा रहे सत्य बोले तथा धर्मपरायण एवं पवित्र रहे गुरु की आज्ञा लेखन भोजन करे भोजन के समय अन्य की निंदा न करे भिक्षा के अन्न को हविष्य मानकर ग्रहण करे, एक एक स्थान पर रहे, आसन से बैठे और समय में भ्रमण करे, पवित्र और चित तो होकर दोनों समय अग्नि में हवन करे सदा बेल या पलाश का दंड लिए रहे रेशमी अथवा सूती वस्त्र या मृग धारण करे अथवा ब्राह्मण के लिए सारा वस्त्र गेरवे रंग का होना चाहिए ब्रह्मचारी मूंज की मेखला पहने जटा धारण करे प्रतिदिन स्नान करे पहने वेद के स्वाध्याय में लगा रहे तथा लोभहीन होकर व्रत का पालन करे जो ब्रह्मचारी सदा नियम पारायण होकर श्रद्धा के साथ शुद्ध जल से सदा देवताओं का दर्पण करता है उसकी सर्वत्र प्रशंसा होती है इसी प्रकार आगे बतलाये जाने वाले उत्तम गुणों से युक्त जितेंद्रिय वान पुरुष भी उत्तम लोकों पर विजय पाता है वह उत्तम स्थान को पाकर फिर संसार में जन्म धारण नहीं करता वन मुनि को घर की ममता त्याग कर गांव से बाहर निकलकर वन में निवास करना चाहिए वह मृगचर्म अथवा वलकल वस्त्र पहने प्रातः और सायंकाल के समय स्नान करे सदा वन में ही रहे गाँव में कभी प्रवेश न करे अतिथि को आश्रय दे और समय पर उसका सत्कार फल मूल पत्ता अथवा खाकर जीवन निर्वाह वन के सिवा अन्यत्र की जल, वायु तक का सेवन न करता अपने व्रत के अनुसार सदा सावधान रहकर क्रमशः उपरयुक्त वस्तुओं का आहार करे यदि कोई अतिथि आ जाए तो फल मूल की भिक्षा देकर उसका सत्कार करे कभी आलस्य न करे जो कुछ भोजन अपने पास उपस्थित हो उसी में से अतिथि को भिक्षा दे मौन होकर पहले देवता और अतिथियों को भोजन दे उसके बाद स्वयं अन्न ग्रहण किसी के साथ लांग डांट न कर हल्का भोजन करे देवताओं का सहारा ले इंद्रियों का संयम करे सबके साथ मित्रता का बर्ताव करे क्षमाशील बने और दाढ़ी मूछ तथा सिर के बालों को कभी न मुड़वावे समय पर अग्निहोत्र वेदों का स्वाध्याय और सत्य धर्म का पालन करे शरीर को सदा पवित्र रखे धर्म पालन में कुशलता प्राप्त करे सदा वन में रहकर चित्त को एकाग्र किए रहे इस प्रकार उत्तम धर्मों का पालन करने वाला जितेंद्रिय वानप्रस्थी स्वर्ग पर विजय पाता है ब्रह्मचारी गृहस्थ अथवा वानप्रस्थ कोई भी क्यों न हो जो मोक्ष पाना चाहता हो उसे उत्तम वृत्ति का आश्रय लेना चाहिए वानप्रस्थ की अवधि पूरी करके संपूर्ण भूतों को अपेदान देकर कर्म त्याग रूप संन्यास धर्म का पालन करें सब प्राणियों के सुख में सुख माने सबके साथ मित्रता रखें समस्त इंद्रियों का संयम और मुनिवृत्ति का पालन करें बिना याचना किए बिना संकल्प के दैवाद जो अन्न प्राप्त हो जाए उस भिक्षा से ही जीवन निर्वाह करे गृहस्थों के यहां रसोई घर से जब धुआं निकलना बंद हो जाए घर के सब लोग खा पी चुके और बर्तन धो कर रख दिए गए हो उस समय मोक्ष धर्म के ज्ञाता सन्यासी को भिक्षा देने की इच्छा करनी चाहिए भिक्षा मिल जाने पर हर्ष और ना मिल पर न मिलने पर विषाद न करें। लोग बस बहुत अधिक भिक्षा का संग्रह न करें। जितने से प्राण यात्रा का निर्वाह हो उतने ही भिक्षा लेनी चाहिए सन्यासी जीवन निर्वाह के लिए भिक्षा मांगे उचित समय तक उसके मिलने की बात देखे तित्त को एकाग्र किए रहे साधारण लाभ की भी इच्छा न करे जहां अधिक सम्मान होता हो वहां भोजन न करे मान प्रतिष्ठा के लाभ से संयासी को घृणा करने चाहिए वह जूठे तिक्त कैसे तथा कड़वे अन्न का स्वाद न ले मधुर रस का भी आस्वादन न करे केवल जीवन निर्वाह के उद्देश्य से प्राण धारण मात्र के लिए उपयोगी अन्न का आहार करे दूसरे प्राणियों की जीविका में बाधा पहुंचाए बिना ही यदि भिक्षा मिल जाती हो तभी उसे स्वीकार करे भिक्षा मांगते समय दिए जाने वाले अन्न के सिवा दूसरा अन्न लेने की कदापि इच्छा न करे उसे अपने धर्म का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए रजोगुण से रहित होकर निर्जन स्थान में विचरते रहना चाहिए रात को सोने के लिए सोने घर जंगल वृक्ष की जड़ नदी के किनारे अथवा पर्वत की गुफा का आश्रय लेना चाहिए गांव में एक रात से अधिक नहीं रहना चाहिए किंतु वर्षा के के महीने किसी एक ही स्थान पर रहकर व्यतीत करने चाहिए। जब तक तक सूर्य का प्रकाश रहे, तभी तक सन्यासी के लिए रास्ता चलना उचित है वह कीड़े की तरह धीरे धीरे समूची पृथ्वी पर विचरता रहे और यात्रा के समय जीवों पर दया करके पृथ्वी को अच्छी तरह देखभाल कर आगे पांव रखे किसी प्रकार का संग्रह न करे और किसी के स्नेह बंधन में बंध कर कहीं निवास न करे मोक्ष धर्म के ज्ञाता सन्यासी को उचित है कि सदा पवित्र जल से काम ले तुरंत निकाले हुए जल से स्नान करे बहुत पहले के भरे हुए से नहीं अहिंसा ब्रह्मचर्य सत्य सरलता क्रोध का अभाव दोष दृष्टि का त्याग इंद्रिय संयम और चुगली न खाना इन आठ ब्रातों का सावधानी के साथ पालन करें इंद्रियों को वश में रखे उसका बर्ताव सदा पाप सठता और कुटिलता से रहित होना चाहिए जो अन्न अपने आप प्राप्त हो जाए उसको ग्रहण करना चाहिए किंतु उसके लिए भी मन में इच्छा नहीं रखनी चाहिए प्राण यात्रा का निर्वाह करने के लिए जितना अन्न आवश्यक है उतना ही ग्रहण करे धर्मतः प्राप्त हुए अन्न का ही आहार करे मनमाना भोजन न करे खाने के लिए अन्न और शरीर ढकने के लिए वस्त्र के सिवा और किसी वस्तु का संग्रह न करे भिक्षा भी जितने एक समय भोजन के लिए आवश्यक हो उतने ही ग्रहण करे उससे अधिक नहीं दूसरों के लिए भिक्षा न मांगे स्वयं भी किसी को न दे बिना प्रार्थना के किसी की कोई वस्तु स्वीकार न करे किसी अच्छे वस्तु का उपभोग करके फिर उसके लिए लालयित न रहे मिट्टी जल अन्न पत्र पुष्प और फल ये वस्तुएं यदि किसी के अधिकार में न हो तो आवश्यकता पड़ने पर सन्यासी इन्हें काम में ला सकता है वह शिल्पकारी करके जीविका न चलावे स्वर्ण की इच्छा न करे न किसी से द्वेष करे और न किसी को उपदेश दे सदा निर्विकार रहे श्रद्धा से प्राप्त हुए पवित्र अन्न का आहार करे मन में कोई निमित्त न रखे सबके साथ अमृत के समान मधुर बर्ताव करे कहीं भी आसक्त न हो और किसी भी प्राणी के साथ परिचय न बढ़ावे कामना और हिंसा से युक्त कर्म का न स्वयं अनुष्ठान करें और न दूसरों से करावे सब प्रकार के पदार्थों के आसक्ति का उल्लंघन करके थोड़े में संतुष्ट हो सब और विचरता रहे स्थावर और जंगम सभी प्राणियों के प्रति समान भाव रखे किसी दूसरे प्राणी को उद्वेग में न डाले और स्वयं भी किसी से उद्विग्न न हो जो सब प्राणियों का विश्वास पात्र बन जाता है वह सबसे श्रेष्ठ और मोक्ष धर्म का कहलाता है। सन्यासी को उचित है कि भविष्य के लिए विचार न करे बीती बात की चिंता छोड़ दे और वर्तमान की भी उपेक्षा कर दे केवल काल की प्रतीक्षा करता हुआ चित्र वृत्तियों को रोकने का प्रयत्न करे नेत्र से मन से और वाणी से किसी वस्त्र को दूषित न करे सबके सामने या दूसरों की आंख बचाकर कोई बुराई न करे जैसे कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है उसी प्रकार इंद्रियों को विषयों की ओर से हटा ले इंद्रिय मन और बुद्धि को दुर्बल करके निचेष्ट हो जाए संपूर्ण तत्वों का ज्ञान प्राप्त करे द्वंदों से प्रभावित न हो किसी के सामने माथा न टेके सहाकार अर्थात अग्निहोत्र आदि का परित्याग करे ममता और अहंकार से रहित हो जाए योगक्षेम की चिंता न करे मन पर विजय प्राप्त करे जो निष्काम निर्गुण, शांत, अनाशक्त, आत्म, और तत्व का ज्ञाता होता है वह निसंदेह मुक्त हो जाता है, जो मनुष्य हाथ पैर पीठ मस्तक और उधर आदि अंगों से रहित गुण कर्मों से हीन केवल निर्मल स्थिर रूप रस, गंध, स्पर्श और शब्द से रहित गे अनाशक्त मान से हीन निश्चिंत अविनाशी दिव्य और संपूर्ण प्राणियों में स्थित आत्मा को देखते हैं उनकी कभी मृत्यु नहीं होती उस आत्म तत्व तक बुद्धि इंद्रिय और देवताओं की भी पहुंच नहीं होती वेद यज्ञ लोक तप और व्रत भी वहाँ प्रवेश नहीं होता वहाँ केवल वा ज्ञानवान महात्मा किसी प्रकार का बाह्य चिन्ह धारण किए बिना ही जा सकते हैं इसलिए बाह्य चिन्हों से रहित धर्म को जानकर उनका यथार्थ रूप से पालन करना चाहिए विद्वान पुरुष को उचित है कि वह विज्ञान के अनुरूप आचरण करे मूढ़ न होकर भी मूढ़ के समान बर्ताव करे किंतु अपने किसी व्यवहार से धर्म को कलंकित न करे जिस काम के करने से समाज के दूसरे लोग अनादर करें, वैसा ही काम सदा करता रहे किंतु संत पुरुषों पुर्षो सत सत्पुरुषों के धर्म की निंदा न करे जो इस प्रकार का बर्ताव करते हुए धर्म का पालन करता है वह श्रेष्ठ मुनि कहलाता है जो मनुष्य इंद्रिय उनके विषय पंच महाभूत मन बुद्धि अहंकार प्रकृति और पुरुष इन सब का विचार करके इनके तत्व का यथावत निश्चय कर लेता है तथा एकांत में बैठकर परमात्मा का ध्यान करता है वह आकाश में विचरने वाले वायु की भांति सब प्रकार की आसक्तियों से छूट कर से रहित निर्भय तथा निराशय होकर मुक्त एवं परमात्मा को प्राप्त हो जाता है